समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदना के योग्य मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा प्रति रविवार को चल रही है यमाचार्य और नचिकेता के मध्य जो संवाद कठ ऋषि ने लिखा है हम सब उसके माध्यम से उनके द्वारा दिए हुए ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को श्रवण कर रहे हैं चौथी वल्ली के पांचवें श्लोक में पिछले रविवार को जो चर्चा हुई थी उसमें यमाचार्य ने जीवात्मा के विषय में वर्णन किया था और उन्होंने उसे मध्वद कहा था मधु का खाने वाला अर्थात कर्म फलों को भोगने वाला और उसमें यह भी कहा कि कर्म फल के भोगने वाले जीवात्मा के ही समीप उसी के अत्यंत निकट परमात्मा भी रहता है जो कि भूत और भव्य का ईशान है स्वामी है अर्थात जीव कर्म कर लेता है लेकिन कर्म करने के बाद उसके फल पर उसका अधिकार नहीं होता भूत जितने भी हमारे कर्म हैं उन पर हमारा अधिकार नहीं और उनका भविष्य में क्या फल मिलेगा उस पर भी हमारा अधिकार नहीं लेकिन इसमें एक बात और जुड़ेगी साथ में कि महर्षि दयानंद ने जहाँ कर्मफल भोगने की चर्चा की है वहां उन्होंने लिखा है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में कुछ परतंत्र है उन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया इसका तात्पर्य है कि फल भोगने में हम कुछ स्वतंत्र भी हैं और उसमें कारण यह है कि कर्म किसने अर्जित किए जीवात्मा ने और किसी की अर्जित की हुई वस्तु पर उसका अधिकार होता है जैसे हम धन अर्जित करते हैं किसी वस्तु को खरीद करके लाते हैं तो अधिकार पूर्वक उसका प्रयोग भी करते हैं तो जिन कर्मों को जीवात्मा ने अर्जित किया है तो इसका तात्पर्य है कि उसका अधिकार उस पर होना चाहिए अब यहां एक प्रश्न उठता है कि कर्म जिन कर्मों को जीवात्मा ने अर्जित किया है वो कर्म दो प्रकार के हैं आप सभी समझ गए होंगे या तो पुण्य कर्म होते हैं वो या पाप कर्म होते हैं हम अन्य कोई वस्तु संसार में अर्जित करते हैं तो उसमें हम यदि कोई खराब वस्तु ले आते हैं तो हम उसको फेंक भी देते हैं प्रयोग नहीं करते लेकिन जब अच्छी वस्तु का अर्जन करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं क्या ये बात कर्मों में घट सकती है कि हमने कर्म बुरे भी अर्जित किए अच्छे भी अर्जित किए अब अन्य वस्तुओं के साथ उसकी तुलना करें तो वहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमने खराब कर्म अर्जित कर लिए हम उसको फेंक दें अर्थात उसका फल न भोगें और जितने जितने अच्छे कर्म अर्जित किए हैं उनका फल भोग लें तब तो कहा जाएगा कि हम कर्म का फल भोगने में पूर्ण स्वतंत्र हैं यही शब्द आएगा क्योंकि हमने खराब खराब निकाल दिए अच्छे अच्छे उनका भोग कर लिया जैसे अन्य वस्तुओं के साथ करते हैं हम प्रयोग इसीलिए महर्षि ने कहा कि कर्म करने में जीवात्मा पूर्ण स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में कुछ परतंत्र भी है अब ये कुछ शब्द कहाँ जुड़ेगा कि जो हमने पाप कर्म अर्जित किए हैं हम उनका फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हैं क्यों नहीं है तो बात वही आएगी यदि हमें स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर हम तुन को छोड़ेंगे हम क्यों भोगेंगे बुरे कर्मों का फल हम तो अच्छे अच्छे का भोगेंगे लेकिन ये बात ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली अब कि तूने यदि बुरा कर्म किया है तो उसका फल अगर मैं तेरे हाथ में सौंप दूंगा तो तू तो भोगेगा नहीं उसको तेरा सुधार कैसे हो पाएगा इसलिए उसका फल भगवाना वो मेरे हाथ में है अब तेरे हाथ में नहीं है अब रहे दूसरे प्रकार के कर्म पुण्य कर्म उनका अधिकार जीवात्मा के हाथ में है लेकिन किस जीवात्मा के अधिकार में है जो इस रहस्य को जानता है अगर नहीं जानता है फल तो तब भी भोगना है और हमें ये पता नहीं है कि हम अपनी स्वेच्छा से जहाँ चाहे वहाँ भोग जिस रूप में चाहें उस रूप में भोगए इसका यदि हमें पता नहीं है और फल फिर भी मिलेगा तो फिर परमात्मा उसकी भी व्यवस्था अपने हाथ में लेता है लेकिन जो जीवात्मा जान लेता है इस रहस्य को वो उसी परमात्मा के द्वारा प्रार्थना करके और जहाँ चाहता है जिस रूप में चाहता है वो से फल की याचना करके प्राप्त कर लेता है और हम मंत्र उसके प्रमाण में बोलते ही हैं यज्ञ में कि प्रजापते न तद एतानि अन्यो विश्वाजाता परिता बभूव यत्मास्ते जुह्म तनो अस्तु य कामां जिस इच्छा को लेकर काम कहते हैं इच्छा के लिए हमारी कामनाएं तो यथ कामां ते जुह जिस कामना को लेकर के हम तेरा आह्वान कर रहे हैं तुझे पुकार रहे हैं तेरा ध्यान कर रहे हैं तुझे स्मरण कर रहे हैं तन नह अस्तु वह कामना हमारी पूरी हो जाए और ये प्रार्थना करने के लिए कौन कह रहा है मंत्र किसने बनाए परमात्मा ने और वही कह रहा है जीवात्मा से कि तू ऐसी प्रार्थना कर और यदि ये प्रार्थना हम ये मान लें कि नहीं कर्म का फल भोगने में हमारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है पूरा पूरा अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है तो उस अवस्था में ये प्रार्थना क्या सफल हो पाएगी इन ईश्वर कह रहा है तू कामना बता मुझे तुझे कौन सी कामना अपनी पूर्ण करवानी है तो ईश्वर जब बता रहा है कि कामना मुझे बता मुझसे कह, मुझसे प्रार्थना कर और वो पूरी करे नहीं तो ऐसा तो संभव नहीं है एक सामान्य मनुष्य भी इस तरह का वाक्य नहीं बोलेगा कि पिता बच्चे से कहे के झाड़ू लगा सफाई कर और जब झाड़ू लगाए सफाई करे उसको दंड देने लगे तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर भी परमात्मा जब कह रहा है कि तू प्रार्थना कर मुझसे तो अवश्य पूरी करेगा वो लेकिन अब इन प्रार्थना के रूप में प्रार्थना के परिणाम में हम किन फलों को प्राप्त करना चाहेंगे हम सुख को ही प्राप्त करना चाहेंगे साधनों को प्राप्त करना चाहेंगे अर्थात जिन जिन बातों से हम अपना हित समझ रहे हैं हम उन्हीं बातों को पूरा करना चाहेंगे हम ऐसी प्रार्थना तो कभी करेंगे नहीं कि जिससे हमारी हानि हो जाए ईश्वर से कि हे ईश्वर मैंने यदि कोई पाप कर्म किया है तो तू मुझे अमुक रूप में दंड देना ऐसी प्रार्थनाएँ नहीं की जाती तो स्पष्ट है कि प्रार्थना करने के लिए जो परमात्मा पूरी करेगा हमारी वो उन्हीं कर्मों का फल होगा जो पुण्य कर्म है हमारे पाप कर्मों के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं की जाती तो इसलिए इस मंत्र के द्वारा हमें ये प्रमाण मिलता है कि परमात्मा ने हमें पुण्य का पुण्य कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्रता प्रदान की हुई है और हम इसको समझें और समझ करके अब यदि हमें समझ में आ जाए ये बात पूरी तो एक बात और हमारे साथ होगी फिर कि हमें अपनी संपत्ति का जब पता लग जाता है और साथ में यह भी पता लग जाए कि हमारा इस पर अधिकार है तो अब हम उसको सुरक्षित भी रखना चाहेंगे हम अनावश्यक उसको व्यय नहीं करेंगे आवश्यकता होगी तभी व्यय करेंगे उसको यूं ही नहीं लुटाएंगे बचा करके रखेंगे अब बचाना कैसे होगा इसका इसको हम कैसे बचाएं? तो बचाना इस तरह से है कि हम संसार में जब जब सुख भोगते हैं और सुख भोगने का तात्पर्य साधनों से ही सुख भोगते हैं हम साधनों का प्रयोग करते हैं उनसे अपनी सुविधाएं जुटाते हैं तो उनसे हमें आराम मिलता है सहायता मिलती है ये सुख ही है तो हम जितने भी साधनों का प्रयोग करते हैं जब जब करते हैं तब तब वो फ्री तो नहीं मिलने वाली सुविधा कुछ न कुछ हमारा उसमें व्यय हो रहा है और क्योंकि हम भोग रहे हैं सुख तो हमारी ही संपत्ति का व्यय होगा दूसरे का नहीं हम जो भी कुछ भोगेंगे वो दूसरे के कर्म का फल नहीं भोग सकते ये पक्का सिद्धांत है हम अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं और यदि हम ये न समझ पाए कि हमारी ही संपत्ति इसमें खर्च हो रही है तो हम क्या करेंगे बड़े खुश होकर के और भोगते रहेंगे भोगते रहेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे हमारा खाता खाली हो रहा है और वो होता रहेगा क्योंकि ईश्वर तो न्याय करने वाला है वो अन्याय नहीं करेगा यदि हमने भोगा है तो हमारा कर्माशय पुण्य कर्माशय वो भी जो कि मूल्यवान संपत्ति है उसमें से कम होती रहेगी होती रहेगी और खाता खाली भी होने लगेगा और अन्य पुण्य कर्मों का हम अर्जन न करें तो क्या परिणाम निकलेगा और जब ये पता लग जाता है कि हमारी ही संपत्ति खर्च हो रही है तो हम क्या करेंगे जीवन में अब हमारा जीवन तपस्वी होगा त्यागी होगा किफायती होगा अत्यंत जहाँ हमें आवश्यकता है हम उतने ही साधनों का प्रयोग करेंगे उससे क्या लाभ होगा हमें उससे ये लाभ होगा कि कभी इमरजेंसी आ जाए अचानक हमें आवश्यकता पड़ जाए खर्च करने की जैसे हम धन को रखते हैं अपना सुरक्षित और इमरजेंसी में हम उसका व्यय करते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत से संकट ऐसे आ जाते हैं कभी कभी और हम सीधे परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार ये संकट हमारे दूर हो जाए लेकिन संकट दूर करने की हम प्रार्थना कर रहे हैं हम सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं दुख को दूर करना चाह रहे हैं और उसमें जो खर्चा होना है जो व्यय होना है वो हमारे खाते में यदि है नहीं तो परमात्मा भी लाचार है वो क्या करेगा हम भले ही प्रार्थना करते रहे हमने जुटा करके तो कुछ रखा नहीं हमने बचा करके तो कुछ रखा नहीं वो कौन से कर्मों को खर्च करके हमारे कष्ट को दूर करे तो जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए और प्रार्थना करने से भी यदि दूर नहीं हो रहे हैं तो स्पष्ट समझ लीजिए कि हमारे खाते में बैलेंस कम हो रहा है कम का तात्पर्य या तो कम हो रहा है या समाप्त हो रहा है कम का ऐसे होगा कि हम जितना खर्च करना चाह रहे हैं जितना भारी संकट है या जितनी बड़ी सुविधा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उतने मूल्य के बराबर यदि कर्म नहीं है तब भी हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होगी जैसे बाजार से हम सामान लाते हैं अधिक मूल्यवान वस्तु हम चुन ली खरीदने के लिए और पैसे हैं नहीं उतने तो हम विवशता होकर के लौटेंगे वापस वो नहीं ले पाएंगे तो इसी प्रकार से हमारे कर्मों में यदि कमी है उतनी मात्रा में नहीं है और सुविधा बहुत मूल्यवान है उसमें अधिक खर्च होना है तो वो पूरी नहीं हो सकती और सबसे अधिक खर्चा हमारे जीवन में वो किस चीज में होता है क्या मांगने में होता है तो स्पष्ट है कि जो सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है उसको यदि मांगेंगे तो हमारा कर्माशय अधिक खर्च होगा तो सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी कहलाएगी हमारे लिए हमारे जीवन में वो हमारी बुद्धि ही है हमारी बुद्धि यदि उत्कृष्ट हो जाए तो इससे अधिक कीमती और चीज क्या हो सकती है क्योंकि सारे संसार में बुद्धि से ही कार्य हो रहे हैं सब बुद्धि यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है एक नीतिकार ने कहा है बुद्धि बलम तस् बुद्धिर बलम कुतो बलम। वहां तो बल और बुद्धि को एक मान लिया गया है कि जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है और निर्बुद्धि भले ही शरीर से कितना ही बली हो वो कोई बल नहीं है बुद्धि बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम? तो बुद्धि की याचना हम परमात्मा से करें और बुद्धि की उत्कृष्टता यदि हमें नहीं मिल पा रही है तो सीधा सा इसका मतलब है कि हमारे कर्माशय में उतने मूल्य के कर्म पुण्य कर्म नहीं है तो इस तरह से हम जिन कामनाओं को लेकर के परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना से पहले हमें अपने कर्माशय को बढ़ाना है उसमें वृद्धि करनी है और वृद्धि कौन से कर्मों की करनी है जिन कर्मों को हम खर्च करके सुविधाएं सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो पुण्य कर्म ही कहलाएंगे तो पुण्य कर्मों का संग्रह अधिक से अधिक करना और दूसरा कार्य कम से कम खर्च करना अधिक से अधिक अर्जन और कम से कम खर्चे धनवान बनने का यही तो फॉर्मूला होगा कि व्यय कम और आय अधिक तो इस तरह से जब इन सारे रहस्यों को जीव समझ लेता है तो बड़ी सरलता से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और इसीलिए कहा कि ईशानम भूत भव्य वह परमात्मा ईशान है स्वामी है और इन बातों को जो जान लेता है ये ठीक है परमात्मा स्वामी है लेकिन परमात्मा स्वामी हमारे किए कर्मों का है हमारा भी तो वही स्वामी है और स्वामी जब हमारा है तो हम अपने कर्मों को उस स्वामी के द्वारा ही व्यय करवाएंगे क्योंकि हमें कर्मों की जानकारी ही नहीं है हैं कितने कौन कौन से हैं किस क्वालिटी के हैं ये जानकारी केवल ईश्वर को ही है लेकिन हमें यह पता है कि ईश्वर अन्याय करेगा नहीं कभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत मूल्यवान कर्मों का संग्रह करके और हमने परमात्मा को सौंप दिया कि ले संभाल हमारे कर्मों को और धोखे से हुआ क्या कि परमात्मा ने उन कर्मों का फल किसी और को दे दिया हमारा कर्माशय कम हो गया ऐसा संभव नहीं क्योंकि परमात्मा पर हमें पूर्ण विश्वास है पूर्ण न्यायकारी है तो हम निश्चिंत तो हो सकते हैं इस विषय के रूप में कि हम जो भी संग्रह करेंगे अपने कर्मों का वह हमारा पूर्ण सुरक्षित है कब तक जब तक हम स्वयं खर्च नहीं कर रहे हैं अनजाने में भी जान करके भी हम अनजाने में बहुत से खर्च कर लेते हैं और हमारा कर्माशय खाली हो जाता है तो उस अवस्था में हमें सावधान रहना है जैसे कहीं भंडारा हो रहा हो अब सोचते क्या है हम करे फ्री मिल रहा है अब क्या चिंता है और ग्रहण कर लिया ले लिया देखने को तो सामान्य रूप में वो निःशुल्क ही आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मैंने कहा ना कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं है कुछ भी निःशुल्क नहीं है आपने तो निःशुल्क समझ करके ग्रहण कर लिया प्रयोग कर लिया अपना लिया उसके लिए लेकिन आपका बैलेंस कम हो चुका है ये निश्चित ध्यान रखना है इस बात का तो ऐसे हम जब इन रहस्यों को जान लेते हैं तो उस अवस्था में संसार में हमारे साथ बहुत से अन्याय भी होते हैं अन्य लोगों के द्वारा भी हमें दुख की प्राप्ति होती है बहुत से लोग कष्ट पहुंचाते हैं एक दूसरे को जीवन में तो वहाँ हम परमात्मा की या अन्य व्यवस्थाओं की निंदा करने लगते हैं तो वहाँ भी ऋषि सचेत कर रहे हैं कि वहाँ भी घबराने की बात नहीं है वहाँ भी निंदा नहीं करनी है क्योंकि यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है और अन्याय किस प्रकार का ऐसा अन्याय जिसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते जिसको हम रोक नहीं सकते जो अपरिहार्य है यदि परिहार्य है हम कहीं बैठे हैं स्टेशन पर सामान हमारे पास रखा है और हमने असावधानी की कोई उठा करके ले गया अब हम क्या सोच रहे हैं बैठे बैठे कि परमात्मा न्यायकारी है हमारे साथ अन्याय हुआ है इसकी भरपाई वो करेगा नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये अन्याय जो हमारे साथ हुआ हमारा सामान कोई उठा करके ले गया ये परिहार्य था हम उसकी सुरक्षा कर सकते थे हमने असावधानी की है हमने प्रमाद किया है इसकी भरपाई परमात्मा नहीं करेगा लेकिन यदि हमने पूर्ण संघर्ष किया जो भी हमारे पास शक्ति है सामर्थ्य है पूरा प्रयोग किया है किसी आतंकवादी ने हमें पकड़ लिया है हम क्या कर सकते हैं वहां तो उस अवस्था में हमारे साथ जो अन्याय होगा उसका परमात्मा न्याय करेगा उसका न्याय कैसे करेगा कि जो दुख हमें दूसरे के द्वारा प्राप्त हो रहा है उस दुख के बदले में जो हमारे कर्माशय में पाप पापकर्म है पाप कर्म भी तो कर्माशय में हमने किए हैं बहुत सारे उनका भी कभी ना कभी हमें परिणाम प्राप्त होना ही है तो उन पाप कर्मों को जितनी अनुपात में जितनी मात्रा में हमने दुख भोग लिया है परमात्मा उनको कम कर देता है उनको घटा देता है जिनका आगे कभी फल मिलना था उनका फल मिल चुका ऐसा मान करके वह परमात्मा उनको घटा देता है और जिसने अन्याय किया है उसने तो अपना नया कर्म बनाया है न उसने नया पापकर्म बना लिया उसका न्याय उसके साथ होगा तो बताइए कहाँ अन्याय हुआ कहीं भी अन्याय नहीं हुआ लेकिन हमारे साथ जब अन्याय होता है तो हम घबरा जाते हैं क्यों घबरा जाते हैं कि ये अन्याय हमारे साथ हुआ है ये तो बिना हमारे कर्मों के फल का हो गया और दूसरे ने किया है दूसरे को भी कोई परिणाम प्राप्त हो नहीं रहा है हम समाज में देखते हैं बहुत से लोग पापकर्म करते हैं फलीभूत हो रहे हैं लेकिन ये तात्कालिक हमें दिखाई दे रहा है हमें दूर तक का विचार करना है ईश्वर न्यायकारी है उसके साथ भी न्याय करेगा हमारे साथ भी न्याय करेगा तो इस प्रकार से हमारे जीवन में अन्यों के द्वारा भी जो कष्ट प्राप्त होते हैं वहां पर भी परमात्मा के न्याय के द्वारा वो हमारे ही कर्मों के रूप में आ जाते हैं सामने और इस तरह से हम वहां भी न्याय की सुरक्षा में ही विद्यमान है अन्याय कहीं भी नहीं है और जब इन बातों को जीव जानता है तो फिर निंदा किसकी करेगा वो निंदा करने के लिए कोई विषय रहा ही नहीं तो इस तरह से यमाचारी ने नचिकेता को जीव और ईश्वर का जो आपस में संबंध है उसको कर्मफल भोगने वाला बताया मध्वद कहा लेकिन साथ में परमात्मा को स्वामी बताया हमारे कर्मों पर नियंत्रण करने वाला भी और स्वयं जीवात्मा का वो है उसके निकट है रहने वाला उसके एक एक कर्म का उसके एक एक जो किए हुए हैं कर्म उनका और जो प्रतीक्षण हम कर्म कर रहे हैं उनका पूरा पूरा उसके पास उसको ज्ञान है और वही उनका हिसाब रखने वाला है इन सारी न्याय व्यवस्थाओं को समझते हुए हम अपने जीवन को नित्य उन्नति की ओर आगे बढ़ाते रहें और जो भी हम अपने जीवन में सुख सुविधाएं जुटाते हैं उसमें सदा ये ध्यान रखें कि हमारा जीवन एक संतुलित हो संयमित हो और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह अपने जीवन में न करके और आवश्यकता पड़ने पर ही उनका प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो सुरक्षित धन है संपत्ति है जो हमारे द्वारा ही अर्जित की हुई है वो जब अधिक आवश्यकता पड़े और वहाँ हम भोगने में समर्थ हो पाएं परमात्मा से अपनी प्रार्थना पूरी करवाने में समर्थ हो पाएं इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को चलाएं 嗡沙 um